Oh Oh Om ma om ma om Om ma om ma om श्वास आए तो गिनती एक भी श्वास बिना गिनती के न जाए ये अजपा गायत्री केवल भगवत प्राप्ति के लिए नहीं रोग निवृत्ति भी इससे होती है केवल शरीर के रोग नहीं मन के रोग भी प्राण शक्ति के रोग भी मिटते हैं। ये केवल भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है आयु आरोग्य और पुष्टि देने में समर्थ साधन है इसको अजापा गायत्री बोलते हैं दवाइयों से सब रोग नहीं मिटते सिर दर्द की दवाई ली तो पूरे शरीर में उस दवाई का असर पड़ता सिर दर्द की जगह पे नहीं जाती पूरे शरीर में दवाई काम करती तो सिर दर्द मिटा न मिटा और दवाई का कुप्रभाव सारे शरीर को झेलना पड़ता है ऐसे ही अजीर्ण की तकलीफ है तो बी ट्वेल्व पीते हैं तो बैलों के आंतों को उबाल उबाल के इसमें शक्कर, एज संग डाल के बनाया जाता है वाचन तंत्र थोड़ा खुल भी गया लेकिन सड़े गले बैल के आंतों का कुप्रभाव पूरे शरीर को मन बुद्धि को झेलना पड़ता है ऐसे ही कई प्रकार के जो रोग है तो रोग तो एक जगह पर है लेकिन पूरे शरीर पर उस दवाई का औषध का असर आगे चल के शरीर को खोखला कर देता उसकी अपेक्षा ये नाम जपत सर्व रोग की औखद नाम तो ये नाम का रोग पर तो सुप्रभाव पड़ेगा लेकिन सारे शरीर पर सुप्रभाव पड़ता है जैसे मेरी माँ को मंत्र मिलने के बाद रोग तो मिटा लेकिन मन भी प्रफुल्लित हुआ बुद्धि भी विकसित हुई और प्रसन्नता भी आई तो रोग, रोग से औषधि से तो वो रोग की जगह पे औषधि ने काम किया लेकिन दूसरी जगह जहां जरूरत नहीं थी वहां भी तो औषधि का दबाव पड़ा तो शरीर दबाव में दबा लेकिन भगवान नाम का प्रभाव तो पड़ा लेकिन और जगह भी प्रभाव पड़ा तो सारा शरीर सुविकसित, सुंदर स्वस्थ रहता है हम कोई देख लो आप उम्र बढ़ती तो लोग कमजोर होते बूढ़े होते और बापू में चमक आ रही यूं साधना मिल गई पहले नहीं करते थे नहीं जानते थे तो अभी तक तो कितना सारा फायदा ही फायदा हो रहा है तो स्वास्थ्य अंदर गया आज भी हमने ये किया तो स्वास्थ्य गया तो भगवान नाम बार गया तो गिनती इधर वायु दोष है इधर ये है, कितना भागता फिरेगा आत्म प्रभाव से वायु दोष को जीत लो पित्त दोष को जीत लो कफ दोष को जीत लो बाहर से कितना भागता फिरेगा कायर हो के पे को जीत लो अच्युताय गोविंदा अनंताय नाम अम्भेशम नश्य सर्व रोगाणी सत्यम सत्यम बदाम यहां इधर जरा ऐसा है इधर जरा ऐसा है कहाँ घम तो तो कायरता हो गई साधु के कपड़े पहन के कायरता बढ़ा दी तुमने गृहस्थी तो डट के रहते कई वायु की तकलीफ वाले होंगे और ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी में पड़े हैं लेकिन साधु कपड़े वाले बोले इधर वायु ज्यादा है रामचुखदास जी बोलते गृहस्थी को तो वहीं रहना है तो सम्मान बन जाता है साधु को तो थोड़ी प्रतिकूलता हुई तो आसन उठा चल दिया चल दिया तो सहन शक्ति साधु में उतनी नहीं बची क्योंकि जहां जाए उसको रहना खाना है मिल जाता है गृहस्थी को तो अपने घर में ही अपने इलाके में ही रहना पड़ेगा तो साधु होने से जो संयम और सहन शक्ति बढ़नी चाहिए उसकी अपेक्षा नखरे बढ़ गए कई छोरे बोलते मेरे को इधर अच्छा नहीं लगता मेरे को राजस्थान भेज मेरे को राजस्थान अच्छा नहीं लगता गुजरात भेज दो मेरे कोई सा मेरे कोई सा तो अरे जो जहा है वहां अगर सुखी डट कर सम्मान नहीं होता तो कहीं भी जाएगा तो उसके लिए स्वर्ग में भी गड़बड़ होगी भागता फिरेगा तो कमजोर मन हो जाएगा सुविधा तो मिल गई लेकिन मन कमजोर हो गया तो आप तो खोखले हो गए सुविधा के गुलाम हो गए विदेश के लोग इसीलिए परेशान है थोड़ा सा गर्मी हुई तो ए चला दी ठंडी लगी तो हीटर चला दिया तो बाद में देखो बुढ़ापे में विकलांग हो जाते कांपते रहते सारी सुविधाओं में रहने से शरीर की जो आत्मिक ऊर्जा जगनी चाहिए वो नहीं जगती मान सुखे सुगत स्प्रवाह दुख में उद्वेग न हो और सुख में आसक्ति न हो वितराग भयक मुनि मोक्ष पारायण राग भी चला जाए भय भी चला जाए क्रोध भी चला जाए तो मुक्त है मुक्त होना है ना ठंडी का भय वायु का भय ऐसा भय वैसा भय भागते फिरे हम्म संयम करे ब्रह्मचर्य की पालना करें ही ही हूं हू करके गुरु की कृपा को लताड़ते तो वो खुद ही लताड़े जाते हैं बाहर ठोकराए जाते दिन भर जवान लड़के रहते हैं इधर आए छाती पे हैं, हैं, हैं, हैं, हैं। तो चंचलाएं कुछ चंचलायें छोरियां थी उनके कारण सभी मायों को बाहर खड़ा रखना पड़ा फिर देखा कि माइया तो सब बेचारी ऐसी नहीं है दो पांच दस हैं अलकट बुद्धि के चंचल आत्माएं कभी कभी आ जाती हैं कहीं भटकू तो दूसरों को भी उतेजित कर दे। जैसे आम के टोकरे में दो पांच सड़े गले आम डालो तो पूरा टोकराई फ्रूट का यही हाल होता है दो पाँच दागी नंग गए पूरे टोकरे के से दो पाँच दागी मन के लोग आ जाते हैं तो सभी माइयों को बिचारियों को बाहर धकेलना पड़ता आज युक्ति सूझी बस माइयों को सभी को बाहर नहीं छांट छांट के सड़े गले आम अलग कर दिए टोकरा दूसरा बदल दिया बस रस्सी लगा दी चंचला नहीं आ, मजा ही नहीं आ अपने आप भाग जाएंगे नहीं इधर आती यूं बंदर की नहीं देखे यूं देखे यूं देखे यूँ देखे यूं, दे� सारा ध्यान उनका कौन आया कौन गया क्या हुआ उसी में रहता तो जो पुरानी माए जो बाहर से नई माया आती उनको बेचारियों को तकलीफ हो जाती जो बंदर छाह बचका करते ना ऐसे तो वो भी बुरे नहीं है फिर भी ईश्वर में रुचि नहीं है तो मन की चंचलता लेके आ जाते नए लोग तो माहौल बिगड़ जाता है इसीलिए आज कड़क नियम कर दिया और ये नियम लगा रहेगा इस नियम को कोई तोड़ेगा तो उसकी श्रद्धा तोड़ के मैं उसको घर भेगा कर दूंगा ये नियम तोड़ने का कोई दुसाहस नहीं करेगा बहुत शांति आध्यात्मिक शक्ति तो अभी श्वासोश्वास की साधना जो है इससे प्राण मय कोष प्राण मय शरीर शुद्ध हो जाता है मनोमय शरीर भी शुद्ध हो जाता है तो केवल हमारा स्थूल शरीर में रोग नहीं होता है प्राण तालबद्ध न होने से भी कई रोग बन जाते हैं समझो एकाएक कोई रोग आया तो उस समय जो रोग आया तो श्वास चल रहा है उसे उल्टा श्वास चालू करो तो रोग का प्रभाव टूट जाएगा समझो अभी हार्ट अटैक हुआ है दाया स्वर चल रहा है तो, तो फिर बाया स्वर चालू करो नहीं होता है तो मुठ्ठी बंद करके बगल में डालो तो स्वर बदल जाएगा अथवा दाए लेटो तो बाया चालू होगा बाहें लेटो तो दाया चालू होगा स्वर बदलने से भी रोग नियंत्रित हो जाता है तो मानना पड़ेगा स्थूल शरीर के ही रोग रोग नहीं है प्राण में शरीर के कारण भी रोग होते हैं मनोमय शरीर के कारण भी रोग होते हैं बुद्धिमय शरीर के कारण भी रोग होते हैं तो यही कारण है कि कितनी फिजिकल शरीर के लिए औषधियां बनी मशीनें बनी लेबोरेटरियां बनी टेस्टिंग बने रिपोर्ट बने फिर भी रिपोर्ट बनाने वाले भी बीमार रिपोर्ट देखने वाले भी बीमार और रिपोर्ट जिनकी होती है वो पेशेंट भी बीमार डॉक्टर भी बीमार डॉक्टर भी, भी, भी इंजेक्शन गोलियां लेते हैं लेब में जो टेस्ट करते हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से गिरे क्योंकि स्थूल स्थूल शरीर की अकेले की बीमारी नहीं है तो उपाय सारे स्थूल शरीर के हैं तो स्थूल शरीर की बीमारी को दबाने के लिए वो कुछ खाया तो एक जगह पे बीमारी है वो खाया तो पूरे शरीर में फैला तो पूरे शरीर में तो मुसीबत और बढ़ती जा रही जो इलाज किया हकीम का यार सदा बीमार इससे तो सूर्य के किरण तुलसी के पत्ते भगवान नाम श्वास की साधना बहुत निरापद है खतरे से खाली है बाकी सब औषधियां खतरे वाली जैसे भगवान का नाम लिया तो उसका कुप्रभाव तो नहीं सुप्रभाव सारे शरीर पे पड़ेगा तो अच्छा ही है जैसे तुलसी का प्रभाव अच्छा ही है सारे शरीर पे दवाईयों का प्रभाव जहां रोग है वहां वो दवाई उस उधर के लिए वो दवाई ठीक है लेकिन और जगह तो बिन जरूरी है ना ये बात बहुत सूक्ष्मता से समझनी पड़ेगी इसलिए जल्दी से दवाई लिख दे डॉक्टर उसको तो कमीशन लेना है और उसकी बुद्धि में ऐसा सात्विक ज्ञान भी नहीं है संतों जैसा वो समझता है ये रोकी है दवाई रोकी है दवाई लिखा है अरे बंधु मन से भी रोग बनते एक मेडिकल स्टूडेंट था अभी तो मेडिकल में गति नहीं थी लेकिन मैं मेडिकल स्टूडेंट बनूंगा डॉक्टर बनूंगा तो चलो रोग और रोग के लक्षण पढ़े और तो पढ़ते पढ़ते पढ़ते उसी लक्षणों को बार बार पढ़ते उसको हुआ कि ये लक्षण तो मेरे में है भोजन करने पर शरीर भारी हो जाता है डकार भी आती है कभी कभी पेट भारी पेट में ऐसा कुछ बोला जैसा दाए बाएं कभी चलता ऐसा भी लगता है रोज रोज पढ़ता था तो मानसिक स्थिति ऐसी हो गई उसकी और सचमुच में उसको डकार भी आते और ये सारी जो रोग के लक्षण थे वो पढ़ते पढ़ते उसके मन में बैठ गए तो शरीर में आ गए तो बड़े डॉक्टर के पास गया कि सर मेरी तबीयत बहुत खराब है बोले क्या कहें क्या तकलीफ है बोले ऐसा है शरीर भारी हो जाता है डकार आते हैं और लेटे रहें तो उठने की इच्छा नहीं होती और पेट में भी कभी कभी ऐसा कुछ इधर से इधर इधर से इधर कुछ झीलता है खाना वाना गोला बोला तो डॉक्टर हंसने लगा बोले साहब आप डरते मेरे को तुम हंसते मेरे को तो ये तकलीफ तो बोले तुमने क्या किताब पढ़ी बोले मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं अच्छा अच्छा ठीक है इसीलिए ये तकलीफ हो रही है तो कौन सा चैप्टर पढ़ते थे तो बोले ये चैप्टर पढ़ता था कि ऐसा ऐसा होता है फलाना चैप्टर डॉक्टर फिर से हा बोले आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं बोले पागल ये तो गर्भिणी स्त्री के लक्षण है तू प्रेग्नेंट है नहीं ये तो प्रेग्नेंट वाली के लक्षण है तो प्रेग्नेंट के लक्षण पढ़ते पढ़ते तू भी प्रेग्नेंट हो गया क्या <laughs> तो, तो कई बार मन से सोचते सोचते भी ऐसी बीमारियां बना लेते लोग एक बार कोई छाया पुरुष छाया जा रही थी तो संत की सूक्ष्म दृष्टि थी अरे बोले मौत तू तो कहाँ जा रही है बोले इस गांव में जा रही हूँ तो कितने लोगों को मार ले डूबना है बोले तीन साढ़े तीन सौ लोगों का प्रारब्ध सामूहिक मृत्यु की है तो तीन सौ साढ़े तीन सौ लोगों को मारेगी कैसे मारेगी बोले ऐजे से बाबा खबर सुनने लगे कि चार सौ लोग मर गए अब पाँच सौ हो गए बाबा अब हो गए अब बाईस हो गए पच्चीस लोग गाँव में मर गए बाबा ने देखा वो तो मौत तो डरती नहीं मेरे से झूठ क्यों बोली जंगल में उसी जगह ठहरे वो वापस जा रही थी अरे बोले सुन सुन इधर आ तूने तो बोला था तीन सौ साढ़े तीन सौ लोग इधर तो पच्चीसो सताइसो मर गए बोले मैंने तो साढ़े तीन सौ ही मारने थे लेकिन मेरे को भी हजा हो गया मेरे को भी हो गया इसीलिए सताइस सौ कहां खड़ा वो अपने भय से मर कल्पना से मरे ऐसे ही गेड़ुआ भिगा के रखा था पत्नी ने गेड़वा का लोटा सुबह रक्षाबंधन पूर्ण मै तो घर की दीवारों पर कुछ सुबह के शुभ लाभ अमृत ये कुछ लिखना है देवी देवता का चित्र खींचना है तो गेड़वा रंग होता है ना साधु लोगों के कपड़ों का खून जैसा रंग तो लोटा भिगा के रखा सुबह पति को जाना था डोल डाल डोल डाल तो समझते ना डबिल समझ गए शौच जाना था तो देखा तो लोटा तो भरा पड़ा है अंधेरे अंधेरे में उठा के ले गया अब अंधेरे अंधेरे में उठा के ले गया अपना प्रयोजन पूरा करते ही पानी का उपयोग किया प्रयोजन पूरा होते ही जब उठा तो देखा कह रहे पेट साफ हुआ उसके साथ खून भी इतना निकला है तो मर गए रे काये हो गया बमा हो गया काये हो गया इतना सारा खून जरा उजाला जरा अंधेरा आया खून इतना निकला जीना मुश्किल है सोते सोते चक्कर आ गए कुछ लोग खाट पे डाल के घर छोड़ गए पंखा हाँक करे है कमोड़ी कमोड़ी मा, की माँ कुमु शादी मंगल सूत्र बना के रखा है तेरे भाई को बुलाकर तुम भाई बहन कन्या दान कर दी जो मैं जा रहा हूँ ओए रे कन्या का लगन कराना था कन्यादान तो कर देता भगवान अभी भी उठा रहे हो तो रहा ह ओ हे हे रामाखी हे सावरिया सेठ आ, आ, आ खून निकल गया है सारा शरीर का हो गया बात भी में सर थे। थे। अरे भरे हम्म अभी डॉक्टर को बुला रहे वैद्य को बुला रहे वैद्य काये करेगा खून रोटीपो नहीं है सारो खून निकल गया आज वो निकला खून बुन कुछ नहीं निकला था गेड़वा का लोटा भरा हुआ था तुम समझा इतना सारा लोटा भर खून निकल गया अरे वहींने में कमुड़ी छोरी का नाम था कमला था प्रेम से कुमु, कुमु अरे कुमुड़ी रे ओ कुमु बेटा ओ कल गेड़ुआ भिगाया था वो लोटो दिखे कोई नहीं बोले माँ कटे राख्यो तो कि तारा बाप के खाट नीचे राख्यो तो बाप सुन रहा है कहीं ना बाप के खाट नीचे गेड़ुओ रखे तो के हाँ उसको कह रही वो लोटो दिखे कोई नहीं बोले लोटो तो खाली पड़ो बाप अया है के हो गया था डाल तो वो लाया वो नाया है देखा कि मैं वही लोटा ले गया जिसमें गेड़वा भिगा था अरे कुमु कुमु की माँ इधर आना आवाज बदल गया लोटा कहाँ रखा था बोले आपके खाट के नीचे का ही भिगोड़ा था बोले उसमें गेड़वा भिगाया था अरे बोला नहीं तो <laughs> मैं तो ठीक हूँ <laughs> मैं तो ठीक हूँ <laughs> गेड़ुआ था मैं समझा मेरा फोन निकल गया इतने बीमार हो गया तो मानना पड़ेगा कि खाली फिजिकल बीमारी नहीं मानसिक बीमारी भी बड़ा महत्व रखती है ऐसे मानसिक निरोगता भी बड़ा महत्व रखती है नाम जपत मंगल दिशा दशा हो तो ये श्वासोश्वास मानसिक मन भी लगाना पड़ता है प्राण भी और शरीर भी तो तीनों स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर प्राणमय शरीर बुद्धिमय शरीर चारों शरीरों की शुद्धि होती है तो इसमें भगवत प्राप्ति तो होता है आगे चल के लेकिन ये स्वास्थ्य लाभ तो एकदम बढ़िया हो जाता है ना इसीलिए मैं मंत्र दीक्षा देता हूँ कभी भी किसी को भी दिया तो श्वासोश्वास की साधना का तो नियम दे देता हूँ लेकिन लोग मुफ्त में मंत्र दीक्षा मिलती है उसका महत्व नहीं समझते तो श्वासोश्वास की कमाई करे तो बीमार हो ही नहीं पचास की गिनती रोज करना ऐसा आदेश होता है मेरा जिसको ऐसा सुनाई पड़ा हो कभी तो हाथ ऊपर करो सभी को बताता हूं ये बड़ा महत्वपूर्ण तो साधन है हमने भी आज भी किए श्वास उश्वास की, स्वास की साधन जो लोग करते हैं श्वास उश्वास की गिनती पचास की वे हाथों पर करो गिने गिनाए करते बाकी के नहीं करते जो करते हैं वे निरोग भी रहते होंगे प्रसन्न भी रहते होंगे मजबूत भी रहते होंगे तो जो नहीं करते आज से सुधर जाओ सुधरने की सीजन है ये गुरु का सानिध्य सुधरने की सीजन कहा लोग सुन रहे हैं सत्संग अब अलवर वालों को क्या पता कैसी तपस्या है अलवर वालों को भी सत्संग मिलेगा चौदह तारीख शाम को चौदह तारीख सुबह इतवार है तो भगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच कबीर जी ने यहां तक का दिया चेतावनी दे दी जो नीचे कर्मों में है अथवा जिनके नीचे छोटे साध गुरु है वो लोग ये ऊंची साधना नहीं कर सकते जिनके गुरु ऊंचे कोटि के हैं वो शारीरिक रोग मानसिक रोग प्राणमय शरीर के रोग बुद्धिमय शरीर के रोग मिटाकर जीव को निरोग नारायण से मिलाने की ये साधना बताते श्वासोश्वास की माला तो इसका तो सभी लोग अभी जो सून ने बचाव वाले ये बचाव वाला बचाऊ न करे हो भाई न्या पड़े एकादी शिबिर गोठवी पड़े शिवा खेतर में पी जो पदिया हो फिवाने हमें बहु फदाय बच में पी वरसा वरसाद केव पूछी जाजे नहीं तो वरसा थो हारो थो नहीं तो पा मोकिए मेघराजा थोड़ी आशीर्वाद जहाँ जहाँ सत्संग हुआ अभी राजस्थान में मैंने कहा बरसात तो बोले वो नहीं है बरसात में क्या ठीक है ये मंत्र लो मैं जाता हूँ बरसात करना नहीं तो मारूंगा <laughs> दम मार के आया जहाँ जहां से गए बरसात अच्छी क्या हूँ वहाँ के साधकों ने बीकानेर बोले आधा घंटा कभी बोछार आई तो बहुत लगता है लेकिन अभी मैं बोला अच्छी तरह से बरसात करना नहीं तो मारूंगा साढ़े घंटे बीकानेर में धमाधम दम बरसात सत्संग करके निकले दूसरे दिन खबर आया तीसरे दिन साढ़े घंटे बीकानेर में धमाधम दम। एकदम ऐसे ही जहां जहां भी सत्संग करके आए मैं क्या सत्संग के समय बरसात करने में सत्संग में विघन पड़ता है हम जाए तुम लोग कर लेना फिर साधक भी आज लोग कर लेते मैं क्या कर नहीं करोगे तो मारूंगा ऐसे ही गंगानगर वालों ने भी कर ली बरसात नारायण हरी अलवर वालों को लाइन नहीं मिली आज अलवर वालों को फोन से खबर कर देंगे वो तो अर्जुन कर देगा अलवर में चौदह तारीख हम मजा लेता उसको बड़े दुखों से दबना ही पड़ता है और जो दूसरों को दुख न देकर संयम से रहता है उसको कम संसार के दुख सताते और ठीक ठीक चलता है जो दूसरों के दुख हरने के लिए अपने को कष्ट में डाल के भी दूसरों का दुख हरता है उसके लिए महा सुख महा आनंद ब्राह्मी स्थिति अपने अपने को थोड़ा कष्ट में डाल के भी दूसरों के दुख हरता है अपने को थोड़ा श्रम में डालकर भी दूसरे को परमात्मा विश्राम में ले जाता है वो महापुरुष बन जाता है जैसे घोसला आज आज्ञा माना तो हमारा दिल प्रसन्न हुआ तो इधर बैठ के पंखे के नीचे सत्संग सुनने में जो आनंद आया उससे भी आज सेवा में ज्यादा आनंद आया हो घोसला को और उसकी पत्नी को नहीं आया सेवा में गुरु की आज्ञा साधु जाने गुरु आज्ञा क्या चंचला पिछाने माकड़ा हूं जाने है गुरु ने आ गया नारायण हरि अभी दूसरा लिस्ट बनाया अर्जुन ने तोतापुरी तो गुरु तो गुरु श्रेष्ठ होता ही है तो ऐसे तोतापुरी गुरु के आश्रम में रहेंगे और जगन्नाथ जी में सोमत्यमावस्या करेंगे शनि रवि और सोम और ओडिशा के प्राप्त कर कार्य रहे न शेष मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करें ब्रह्मवेता से जो कार्य होते हैं आत्म सुख पाने वाला जो काम करता है ऐसा काम कोई राजा महाराजा नहीं कर सकता जिसको अपना स्वार्थ नहीं है उस संत के द्वारा बढ़िया काम होते हैं अभी वो मंदिर में से संपत्ति मिली तो राजे महाराजाओं ने तो लूटी नहीं लेकिन अब ये संपत्ति अपे दपे हो जाएगी मंदिर की संपत्ति मंदिरों के दार में लगनी चाहिए मंदिर के पुजारियों के परिवार में पढ़ाई लिखाई और दूसरों आसपास में मंदिर का माहौल सात्विक बने देश भर के मंदिरों में जीर्णता शीर्णता है वो दूर करे तीर्थों में खर्च हो सौ करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है लेकिन लाख करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है लेकिन क्या पता कागजों में कैसा बताएंगे कैसा सेट कर लेंगे जनता को तो बस समाचार और मीडिया के द्वारा उल्लू बना देंगे कोई कोई मर्द है जो ये उजागर कर देते हैं। पोल पट्टी बाकी तो ढोल में पोली चलता है नारायण हरी हरिओम हरि हरिओम हरि फायदे में वे लोग हैं जो श्वास की साधना करके चारों शरीर को स्वस्थ रखते हैं और आत्मनिष्ठा में आत्मरस में परितुकते हैं आत्मलाभा परम लाभम न विद्यते आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है आत्म आत्मज्ञान परम ज्ञानम न विद्य थे आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है उसमें जो लगते श्वास वाले वो उसको पा लेते बहुत ऊंचा साधन है ऐसे अभी ये जब किया फिर थोड़ी देर श्वास की साधना करें अपने घर में भी करें चलते फिरते भी करें कुछ लोग वैंकुठ में भगवान को बिठाकर कर गिड़गिड़ाते रहते कि मरेंगे वैंकुठ में जाएंगे तब सुख होगा तो अभी पछते रहो दुख में आशा आशा में चक्कर काटते रहो कुछ लोग शिवलोक में भगवान को बिठाकर मरने के बाद शिवलोक जाएंगे अरे वहाँ भी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी पार्वती को उठा के पुलाव बना दिया था वहाँ भी आपाधापी रहेगी वैंकुंठ में भी जय विजय रहते हैं सनकाधी ऋषियों का अपमान करते श्राप पाते भगवान को देल, देश देशांतर में लोक लोकांतर में बिठाकर, कर कुछ लोग अपने हृदय में गुफा में भगवान को बंद करके बैठे ध्यान करेंगे समाधि करेंगे तभी भगवान कृपा करेंगे सुख मिलेगा कोई विरले ज्ञानी है कि ध्यान करे तब हृदय स्वर में और व्यवहार करे तो सर्वत्र वासुदेव और श्वासोश्वास में जजपा ऐसे कोई विरले होते हैं वो बाजी मार लेते हैं सबसे ज्यादा सुगमता से वही जीवन मुक्त हो जाते हैं जब गेरुआ लोटा मौत ला सकता है गेरुआ का लोटा और रोग के लक्षण पढ़ पढ़ के बीमारी आ सकती है तो भगवान के लक्षण पढ़ के भगवान प्रकट हो जाए क्या बड़ी बात भगवान तो है ही है वो तो काल्पनिक है ये तो सचमुच में है अंतरात्मा परमेश्वर है ही है और सर्वत्र है सदा है सब में है अब भी है मौजूद है जीते जी मुक्त हो गए जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है जिधर देखता हूँ खुदा से न कोई चीज जुदा है खुदा से न कोई चीज जुदा है जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही है न उसके सिवा है तो अब भी वही है न उसके सिवा है। है आगा जो अंबा जरों का जेवर में है आगा जो अंबा जरों का जेवर में मियाँ से न हरगिज़ वो गैर हो रहा है मियाँ से न हरगिज़ वो गैर हो रहा है। जिसे तुम दुनिया समझते होगा फिल जिसे तुम दुनिया समझते होगा फिल वो कुल हक ही हक है न जुदा है न बका है वो कुल हक ही हक है न जुदा है न बका है जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है खुदा से न कोई चीज जुदा है जब अवलोर आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है क्या उसके सिवा है यह आगा जो अम्बाजरो का जेवर में जेवर में जेवर के पहले भी सोना था जेवर के बाद भी सोना रहता है तो जेवर में क्या है सोना ही सोना सृष्टि के पहले परमात्मा थे सृष्टि के बाद परमात्मा रहते थे तो अभी क्या है वही भरपूर अष्टा प्रकृति की आकृतियां हैं बाकी वही वही है, है। नारायण हरि वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ उसका वहकुट में भगवान शिव लोक में भगवान हृदय में भगवान नहीं सर्वत्र भगवान वो बहुत फायदे में हो जाते जल्दी जीवन मुक्त हो जाते ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर सके इच्छा नहीं पूर्ण गुरु और पूर्ण गुरु प्रसाद मार्ग मल से हो गए साई आसारा हरि हरि ओ हरि ओम हरि ओ हरि ओम हरि ओ हरि ओम हरिम हरि ओ ओ